ब्रह्म सूत्र शांक हिंदी अनुवाद अध्याय तीसरा पद चौथा इस पद में निर्गुण विद्या के अंतरंग और बहिरंग साधनों का विचार है अधिकरण पहला पुरुषार्थाधिकरण सूत्र एक से सत्रह सूत्र पहला पुरुषार्थो अथ शब्दापि बादरायण पुरुषार्थ अतः शब्दात शब्द बाधरायण सूत्रार्थ बादरायण बादारायण आचार्य का मत है कि अतः इसी औपनिषद आत्मज्ञान से पुरुषार्थ मोक्षरूप पुरुषार्थ सिद्ध होता है शब्दात क्योंकि तरक्ति शो का इस प्रकार की श्रुति है इसके उपनिषद आत्मज्ञान अधिकारी पुरुष द्वारा क्या कर्म में ही अनुप्रवेश करता है अथवा स्वतंत्र ही पुरुषार्थ का साधन है अब ऐसा विचार करते हुए सूत्रकार प्रथम सिद्धांत से ही पुरुषार्थोत इस प्रकार से उपक्रम करते हैं बाधारण आचार्य ऐसा मानते हैं कि इस वेदांत विहित स्वतंत्र आत्मज्ञान से पुरुषार्थ सिद्ध होता है यह कैसे अवगत होता है श्रुति से ऐसा कहते हैं जैसे कि तरक्ति शोकम आत्मवित आत्मवित्ता शोक का अतिक्रमण करता है स जो कोई उस पर ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है ब्रह्म विदापनोति परम ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त होता है आचार्यवान आचार्यवान पुरुष ही को जानता है उसके लिए मोक्ष होने में उतना ही विलंब है जब तक वह देह बंधन से मुक्त नहीं होता उसके पश्चात तो वह सत्संपन्न ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है यह आत्मा अपहत पापमा जो आत्मा पाप शून्य है ऐसा उपक्रम कर सर्वांच जो उस आत्मा को शास्त्र और गुरु के उपदेश अनुसार अन्वेषण कर जान लेता है वह संपूर्ण लोक को और संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है आत्मा वा हे मैत्रेयी आत्मा का दर्शन करना चाहिए ऐसा आरंभ कर एता बदरई अरे मैत्रियेयी इतना ही अमृतत्व का उपदेश है इस प्रकार की श्रुतिया केवल विद्या आत्मज्ञान को पुरुषार्थ हेतु श्रवण कराती है अब उक्त सिद्धांत पर पूर्व पक्षी शंका करते हैं सूत्र दूसरा शेषत्वाद पुरुषार्थवादो यथान्य यथा अन्येषु इति पुरुषवाद यहाँ जयमने से आत्मा कर्म का अंग है अतः उसका ज्ञान भी वृहि प्रोक्षण आदि के सामान कर्म के अंगूत आत्मा द्वारा कर्तुक अंग है यथा जैसे अन्येषु अन्य द्रव्य संस्कार कर्मो में अप आदि फल श्रुति वैसे पुरुषवाद ज्ञान से पुरुषार्थ श्रुति भी अर्थवाद है जैमिनी ही यह आचार्य जैमिनी का मत है, है। कर्तरूप से आत्मा कर्म का अंग है अतः उसका ज्ञान भी वृहि प्रोक्षण आदि के समान विषय आत्मा द्वारा कर्म संबंधी ही है उससे उस कर्म का प्रयोजन अवगत होने पर आत्मज्ञान में जो खल श्रुति है वह अर्थवाद है ऐसा जयमिनी आचार्य मानते है जैसे अन्य द्रव्य संस्कार कर्मों में यणमयी जिसका परणमयी जुहु होता है वह पाप वचन का श्रवण नहीं करता वह जो अपने नेत्रों में अंजन लगाता है उससे शत्रु के नेत्रों का नाश करता है जो प्रयाज और अनुयाज किए जाते हैं वे यज्ञ के कवच किए जाते हैं शत्रु के अभिभावक के लिए वे यजमान के कवच होते हैं इस प्रकार की फलश्रुति अर्थवाद है वैसे ही आत्मज्ञान में फल श्रुति अर्थवाद है परंतु यज्ञ के प्रकरण में अनधित आत्मज्ञान के प्रकरण आदि में से किसी एक हेतु के बिना भी कृत प्रवेश की आशंका किस प्रकार की जाती है यदि कहो कि कर्ता द्वारा वाक्य से उसके विज्ञान का कृत के साथ संबंध है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि वाक्य से विनियोग नहीं हो सकता इसी एक अभिविचारी नित्य संबंध कृत के द्वारा से अप्रकरण में पठितों का भी वाक्य निमित्त कृत संबंध हो सकता है परंतु कर्ता तो लौकिक और वैदिक कर्मों में साधारण होने से द्वार है। इसलिए उसके द्वारा आत्मज्ञान का इस ज्ञान का वैदिक कर्मों से अन्यत्र उपयोग नहीं है देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान का अलौकिक कर्मों में उपयोग नहीं होता क्योंकि सर्वथा देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान हो चाहे न हो तो भी प्रत्यक्ष प्रयोजन वाले कर्मों में प्रवृत्ति हो सकती है परंतु देहपात के अनंतर देने वाले वैदिक कर्मों में देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञान के बिना प्रवृत्ति उपन्न नहीं होती इसलिए मरणान फल देने वाले वैदिक कर्मों में देह व्यतिरिक्त आत्मा है इस ज्ञान का उपयोग है परंतु अपहत पाप आदि विशेषणों असंसारी आत्मा विषय अपनिश्चित ज्ञान वैदिक कर्म में का का अंग नहीं नहीं होगा ऐसा क्योंकि आदि से से संसूचित संसारी आत्मा का ही रूप उपदेश है अपहत पापमत्व आदि विशेषण प्रस्तुति तो के लिए होगा परंतु जीव से भिन्न असंसारी ब्रह्म जगत का कारण है और वही संसारी आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है ऐसा उपनिषद में उपदेश किया जाता है यह तत्त स्थल में भली सिद्ध किया गया है हाँ ठीक भली सिद्ध किया गया है किंतु स्थणा निखन के समान फल द्वारा उसकी ही दृढ़ता के लिए आक्षेप और समाधान किए जाते हैं सूत्र तीसरा आचार दर्शनार्थ सूत्रार्थ जनकोह वैदेहो इस प्रकार जनक आदि ब्रह्म ज्ञानियों का विद्या के साथ कर्म का आचरण देखा जाता है अतः आत्मज्ञान कर्म का अंग है, जनको हो दे हो। है देश अधिपति राजा जनक ने बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ द्वारा किया, हे ऋषिवृंद मैं भी यज्ञ करने वाला हूँ इत्यादि विद्या विधिपरक वाक्यों में भी ब्रह्मवेत्ताओं के कर्म संबंध दर्शन होते हैं उसी प्रकार उद्दालक आदि का भी पुत्र उपदेश आदि दर्शन से गाघास्य संबंध अवगत होता है यदि केवल ज्ञान से ही पुरुषार्थ की सिद्धि हो तो वे विद्वान अनेक प्रकार के युक्त कर्म क्यों करें क्योंकि यदि समीप में कोने अथवा के छोटे पौधे में मधु मिले तो मधु अभिलाषी पर्वत में क्यों जाए ऐसा न्याय है सूत्र चौथा तुत है सूत्राथ यदिव विद्य करोति इत्यादि तृतीय श्रुति से विद्या में कर्मात्व श्रवण होने से ज्ञान कर्मांग प्रतीत होता है यदेव जो कर्म विद्या श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया जाता है वही कर्म वीरबत्त होता है अर्थात अविद्वान से किए गए कर्म से अधिक फल वाला होता है इस प्रकार कर्म के अंग रूप से विद्या का श्रवण होने से केवल कर्म रहित विद्या का हेतु नहीं है सूत्र सूत्र पांचवा विद्या, विद्या और कर्म का समुच्च देखा जाता है इससे भी विद्या कर्म का अंग है भाषा तम विद्या कर्मणी मरणान्तर पर परलोक में जाने वाले के पीछे पीछे के लिए विद्या और कर्म जाते हैं। इस प्रकार विद्या और कर्म के फल में आरंभ में सहकारित्व देखने से ज्ञात होता है कि विद्या स्वतंत्र नहीं है। सूत्र सूत्रत आचार्य इत्यादि श्रुति से समस्त विद्यार्थ जानने वाले के लिए विधान कर्मका विधान किया जाता है इससे भी विद्या कर्म का अंग है आचार्य कुला ये गुरु के कर्तव्य कर्मो को समाप्त कर वेद का अध्ययन कर आचार्य कुल से समावर्तन कर कुटुंब में स्थित हो पवित्र स्थान में स्वाध्याय करता हुआ इस प्रकार की श्रुति समस्त जानने वाले का कर्म में अधिकार दिखलाती है इससे भी आत्मज्ञान स्वतंत्र रूप से फल का हेतु नहीं है परंतु यहाँ श्रुति में अधिक अध्ययन कर इस प्रकार वेद का अध्ययन मात्र सुना जाता है अर्थ विज्ञान नहीं यह दोष नहीं है वेद अध्ययन दृष्टार्थ होने से वेद का अध्ययन अर्थ ज्ञान पर्यत है ऐसा सिद्ध है सूत्र सात्व नियमार्थ और कुर इत्यादि श्रुति से जीवन पर्यत कर्माचरण का नियम होने से भी ज्ञान कर्म का अंग है भाषा कुर्वन्वेह इस लोक में कर्म करते हुए ही सौ जीने की इच्छा करे इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिसे से तुझे अशुभ कर्म का लेप न हो इस प्रकार ये तद्वय जो अग्निहोत्र है वही जरा और मरण इस अग्निहोत्र से पुरुष जरा अथवा मृत्यु से मुक्त होता है इस प्रकार के नियम से भी विद्या कर्म का अंग है इस प्रकार छह सूत्रों से पूर्व प्राप्त होने पर उसका निराकरण करते हैं सूत्र आठवा अधिकोपदेशा बाधरायण सेव तद्दर्शना बाधरायणस्य एवं तदर्शना सूत्रार्थ तू शब्द पूर्व पक्ष के व्यावृत्ति करता है यह जो कहा गया है कि तत्वज्ञान कर्म का अंग है वह युक्त नहीं है अधिकोपदेशात क्योंकि संसारी जीव से अन्य चिन्मात्र भोक्तृत्व तो आदि रहित ब्रह्म का उपदेश है इसलिए तत्वज्ञान की फलश्रुति अर्थवाद नहीं है एवं इस प्रकार आचार्य का मत है यह सर्वज्ञ सर्वित इत्यादि में उस संसारी जीवात्मा से अन्य ईश्वर परमात्मा का दर्शन होता है शब्द से पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति होती है थवाद ऐसा जो कहा गया है वह उपपन्न नहीं होता क्योंकि अधिक का उपदेश है यदि फलश्रुति अर्थवाद होती किन्तु शारीर जीवात्मा से अधिक अतिरिक्त असंसारी ईश्वर कर्तृत्व आदि जीवात्मा के धर्मो से रहित अतम आदि विशेषणों से युक्त परमात्मा रूप से उपनिषदों में उपविष्ट है और उसका ज्ञान कर्मों का प्रवर्तक नहीं होता प्रत्युत कर्मों का उच्छेद करता है ऐसा आगे उपमर्दम सूत्र में कहेंगे इससे पुरुषार्थो शब्दात यह जो भगवान बादरायण का मत है वह वैसे ही अवस्थित है शेषत्व आदि हेत्वाभाषों से यह विचलित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सर्वज्ञ सर्वविथ अस्माद् इसके से जलता है। इसके भय भय भय से से वायु है, है, सूर्य उदय होता भा ब्रह्म महान रूप उठाए हुए के समान है। वा हे गी इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा अवधुत होकर स्थित है तदेक्षित उस सदरूप ब्रह्म ने एक क्षण किया मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न हो इस प्रकार एक क्षण कर उसने तेज किया इत्यादि श्रुतिया उस ईश्वर परमात्मा को जीवात्मा से भिन्न दिखलाती है और आत्मनस्तु कामाये आत्मा, आत्मा का दर्शन करना चाहिए यह प्राणी न मुख नाशिका संचारित प्राण से जो चेष्टा करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है यह येषिणी यह जो पुरुष नेत्रों से दिखाई देता है यह आत्मा है इस प्रकार उपक्रम एवं त्वेव, मैं तुम्हारे प्रति उस आत्मा का पुनः व्याख्यान करूंगा इत्यादि श्रुति में प्रिय आदि से संसुचित संसारी आत्मा का ही वेद रूप से जो अनुकर्षण है वह भी अस्य महतो हे मैत्रेयी यह जो ऋग्वेद है वह इस महत्भुत का निश्वास है, अशनाया है कर, जो अशनाया पिपा यक जो बुभुक्षा पिपाशा शोक मोहजरा और मृत्यु से परे है परम ज्योतिरूप संब इस से परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में हो जाता है वह है वह उत्तम पुरुष इत्यादि से अधिक उपदेश की इच्छा होने पर ही अत्यंत अभेद के अभिप्राय से है अतः विरोध नहीं है क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप ही जीवात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है शारीरत्व तो उपाधिकृत है कारण की तत्वसी नान्य दु उससे अन्य द्रष्टा नहीं है इत्यादि श्रुतिया है इन सब का से है, कर चुके हैं सूत्र तु तु तत्व कर्म का अंग नहीं है क्योंकि इसमें भी एक इत्यादि श्रुति से तुल्यम समानी दर्शनम आचार दर्शन है तू शब्द कर्मांिंग प्रदर्शन लिंग दर्शन का प्राबल्य सूचित करता है जो यह कहा गया है कि आचार आचार दर्शनाथ आचार दर्शन से ज्ञान कर्म का अंग है इस पर हम कहते हैं विद्या के अकर्म शेषत्व में भी आचार दर्शन समान है क्योंकि एतद यह जानकर कवच के पुत्र ऋषियों ने कहा कि हम अध्ययन किस लिए करेंगे हम किस लिए यज्ञ करेंगे निस्संदेह इस वाक और प्राण के परस्पर होमात्मक अग्निहोत्र को जानने वाले प्राचीन उपासकों ने अग्निहोत्र होम नहीं किया था एतम एतमयी इस आत्मा को मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ ऐसा जानकर ब्राह्मण उत्तरेषणा वित्त और लोकक्षणा से अलग हटकर भिक्षाचर्या से विचरते हैं इस प्रकार की श्रुति है कर करने वाला हूँ यह लिंग दर्शन वैश्वानर विद्या विषयक है सोपाधिक सगुण ब्रह्म विद्या में तो कर्म साहित्य दर्शन संभव है परंतु यहाँ तो विद्या में कर्मां कर्मांव नहीं है क्योंकि प्रकरण आदि का अभाव है सच्रुते इस सूत्र से जो पूर्व पक्ष से कहा गया है उस पर हम कहते हैं सूत्र दसवा असार्वत्रिकी सूत्रार्थ यदेव विद्या करोति यह श्रुति सर्व विद्या विद्याभिषय नहीं है किंतु केवल विद्या विषय है करोती पुरुष विद्या से युक्त होकर जो कर्म करता है यह श्रुति सर्व विद्या विद्याभिषय नहीं है क्योंकि उसका प्रकृति विद्या के साथ संबंध है ओमित्तेद्क्षर ओम इस अक्षर उद्गीत की उपासना करने चाहिए यह उद्गीत विद्या प्रकृत है विभाग विभाग सूत्र शतवत इसमें अनुगमन करते हैं इस प्रकार विभाग है शतवत् जैसे इन दो मनुष्यों को सौ मुद्राएं दिए जाए ऐसा कहने पर पचास पचास मुद्रा बांट दिए जाते हैं और तम विद्या विद्या और कर्म परलोक में जाने वाले का अनुगमन करते हैं यह सहानुगमन वचन विद्या की अस्वतंत्रता में लिंग है ऐसा जो कहा गया है उसका निराकरण किया जाता है विद्या अन्य पुरुष का अनुगमन करती है और कर्म अन्य पुरुष का इस प्रकार यह विभाग समझना चाहिए क्षत समान जैसे इन दोनों को सौ दीजिए ऐसा कहने पर विभाग कर पचास मुद्रा एक को और पचास मुद्रा अन्य को दिए जाते हैं वैसे ही है प्रकृति में समझना चाहिए और यह सहानुगमन वचन मुमुक्षु विषयक नहीं है क्योंकि इतिनु मान इस प्रकार कामना करने वाला पुरुष ऐसे करता है अर्थात संसार में कर्म करने को आता है इस प्रकार संसार विषयत्व का उपसंहार है और यथा कामायमान अब जो कामना न करने वाला पुरुष है वह ब्रह्म को प्राप्त होता है इस प्रकार मोमोक्ष का पृथक उपक्रम है उस संसारी विषय वाक्य में आदि उद्गीषय विहित विद्या और नग्न स्त्री दर्शन रूप प्रतिशिध विद्या का ग्रहण किया जाता है क्योंकि विद्या विशेष का अभाव है उसी प्रकार कर्म भी विहित और प्रतिशिध है क्योंकि यह वह वाक्य यथा का अनुवादक है ऐसा होने पर यह सहानुगमन वचन अभिभाग से भी उपपन्न हो सकता है और तदवतो इस सूत्र से पूर्व पक्षी ने जो कहा है उसका उत्तर कहते हैं सूत्र बारह अध्ययन मात्रवतः सूत्रार्थ आचार्य कुदम आधी इस वाक्य में केवल वेद अध्ययन करने वाले के लिए विधान किया जाता है औपनिषद आत्म ज्ञान वाले के लिए नहीं आचार्य आचार्य कुल से से वेद वेद का का अध्ययन अध्ययन अध्ययन करके इस में मात्र श्रवण होने से, केवल करने वाले के लिए ही कर्म विधि है ऐसा हम निश्चय करते हैं परंतु ऐसा होने पर विद्याहीन वेदार्थ ज्ञान शून्य होने से उसका कर्म में अनधिकार रह सकता होगा यह दोष नहीं है हम वेदाध्यन से उत्पन्न होने वाले कर्मों में अधिकार के कारणभूत कारण का नहीं करते किंतु आत्मज्ञान स्वतंत्र रूप से प्रतीत होता हुआ कर्मों में अधिकार कारणत्व को प्राप्त नहीं होता इतना मात्र हम प्रतिपादन करते हैं जैसे एक कृत्यु का ज्ञान अन्य कृत के अधिकार के द्वारा अपेक्षित नहीं है ऐसे यह भी समझना चाहिए और नियमच इस सूत्र से जो पूर्व पक्षी से कहा गया है उस पर कहा जाता है सूत्र न अविशेषा कुर्बन्ने वेह कर्माणी इत्यादि श्रुति तत्वज्ञानी विषय नहीं है अविशेषात क्योंकि विद्वान विशेष का अभाव है भाष्यार्थ कुर्वन्वेह इस लोक में अग्निहोत्र आदि कर्म करता हुआ सौ वर्ष जीने की इच्छा करे इत्यादि नियमों के श्रवण में विद्वान के लिए है ऐसा विशेष नहीं है क्योंकि अविशेष रूप से नियम का विधान है। सूत्र सूत्र चौदाह व स्तुत अनुमतिर्वातये अनुमति वा सूत्रार्थ वा अथवा अनुमति ही, ही तत्वज्ञानी के लिए जो अनुमति कर्मान है कर्मानुत वह केवल स्तुति के लिए है है है कर्माणि श्रुति में अन्य विशेष कहा जाता यद्यपि यहां प्रकरण की सामर्थ्य से विद्वान ही करता हुआ इस प्रकार संबंधित किया जाए तो भी यह कर्मानुज्ञा विद्या स्तुति के लिए समझने चाहिए क्योंकि आगे न कर्मलिप्य नरे ऐसा ही श्रुति कहेगी तात्पर्य है जीवन पर्यंत कर्म करते हुए भी तत्विद पुरुष में विद्या की सामर्थ्य से कर्म लेप फलबंधन के लिए नहीं होता इससे इस प्रकार विद्या की स्तुति की जाती है सूत्र पंद्रहवा काम कारेण ची काम कारेण च एक सूत्रार्थ च और एक वही इत्यादि श्रुति से ज्ञात होता है कि कुछ विद्वानों ने भी काम कार्य स्वेच्छा से कर्म के साधन भूत प्रजा आदि का त्याग किया है और विद्या विद्या के फल का का साक्षात्कार करने वाले कुछ एक विद्वान लोग विद्या का अवलंबन कर अन्य फल के साधन प्रजा आदि में प्रयोजना भाव का परामर्श करते हैं अर्थात प्रयोजन अभाव देखते हैं क्योंकि एक तद स्वाई पूर्ववृत्ति विद्वान संतान तथा कर्म आदि की इच्छा नहीं करते थे वे सोचते कि हम इस क्या करेंगे अर्थात है जिन हमको है। ऐसी अपनी इच्छा से त्याग करने की वजह से नहीं शाखा बलों की श्रुति है विद्या फल तो अनुभव सिद्ध ही है कर्म फल के समान कालांतर जन्मांतर भावी नहीं है ऐसा हम अनेक बार कह चुके हैं इससे भी विद्या कर्मशेष नहीं है और विद्या विषय फल और और है ऐसा भी नहीं किया जा सकता। सूत्र अस्य इत्यादि से ज्ञात होता है कि तत्वज्ञान कर्मानुष्ठान के हेतुभूत विद्या कृत कारक फल विभाग का उपमर्दन करता है भाश्यार्था? और कर्माधिकार के हेतु क्रिया कारक और फल रूप विद्या प्रपंच की विद्या की सामर्थ्य से स्वरूप निवृत्ति विद्यावस्था में इस ब्रह्मविद्या के लिए सब आत्मा ही हो गया उस अवस्था में किस कारण से किस विषय को देखे और किस कारण से किस विषय को सुखे इत्यादि श्रुति से कहते हैं वेदांत वेदांत से उत्पन्न आत्मज्ञान से जो पूर्व है ऐसे कर्माधिकार सिद्धि की प्रत्याशा रखने वाले को तो कर्माधिकार का उच्चेद ही प्रसक्त होगा इससे भी विद्या स्वतंत्र है सूत्र सत्रहवा ऊर्धरे ही ऊर्धर रेत सु चब्दे सूत्रार्थ च और ऊर्धरे सु संन्यासाश्रम में ही ब्रह्म विद्या का श्रवण है इससे भी विद्या कर्मांग नहीं है कि क्योंकि शब्द त्रयो धर्मस्क इत्यादि श्रुति में संन्यासाश्रम प्रतिपादित है और ऊर्धव रिता संसाश्रम संयासाश्रमों में, में विद्या का श्रवण है वहा विद्या में कर्माग तो उपन्न नहीं होता क्योंकि उक्त आश्रमों में कर्म का अभाव है अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म उन आश्रमों में नहीं है ऐसा हो परंतु ऊर्धवरी आश्रम वेद में नहीं सुने जाते यह भी नहीं है क्योंकि वे भी त्रयो धर्म स्कंधा धर्म के तीन स्कंध प्रविभाग है ये चेमे वे जो कि ज्ञान युक्त मानस प्रस्थ और संन्यासी अरण्य में श्रद्धा और, और इनकी उपासना करते हैं तप श्रद्धे जो विद्वान लोग अरण्य में तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं एतमेव इसी संब कर्मो का सं इत्यादि वैदिक शब्दों में अवगत होते हैं प्राप्त गारहस्थ अप्राप्त गार्हस्थ अपनी नृण और अनपाक प्रतत्व ऋण वालों का ऊर्धव एकुति और स्मृति में प्रसिद्ध है इससे भी विद्या स्वतंत्र है अधिकरण दूसरा सूत्र 18 से बीस सूत्र 18वा परामर्शम जयमिलर चोदना चापवदती ही परामर्शम जैमिनी ही अचोदना ची सूत्र अमृतोत्मे परामर्शम अंधपरंपरा न्याय से प्राप्त संश्रम का अनुवादक है जैमिनी ही ऐसा अचर जयमिनी का मत है ही क्योंकि अचोदना इस वाक्य में विधायक लिंग आदि नहीं है च और अपवदति वीर इत्यादि शास्त्र भी संयासाश्रम का प्रतिषेध करता है धर्म के तीन स्कंध प्रविभाग है इत्यादि श्रुतिया जो संसाश्रमों के सद्भाव के लिए उदाहृत है वे उनके प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं है क्योंकि जयमिनी आचार्य इन त्रुतियों में अन्य आश्रमों का परामर्श मानते हैं विधि नहीं किससे इससे, इससे कि लिंग आदि में से एक भी विधि शब्द यहाँ नहीं है और इनमें यहाँ तो यज्ञ अध्ययनम दान मज्ञ विधाध्ययन और दान यह प्रथम स्कंध धर्मस्कंध है तप द्वितीय धर्मस्कंध और आचार्य कुल में वास करने वाला जीवन पर्यंत नियम नियम पूर्वक आचार्य कुल में देह को करने वाला नेष्टि ब्रह्मचारी यह तृतीय धर्म है ये सब तीनों आश्रमी यथोक्त धर्म से पुण्यलोक वाले होते हैं इस प्रकार आश्रमों का परामर्श पूर्वक फल कह कह व्यभिचरित फल कह कर ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित चतुर्थाश्रमी सं अमृतत्व को प्राप्त होता है इस प्रकार अव्य विचरित फलत्व की स्तुति की जाती है ब्रह्मसंस्थता की की स्तुति जाती है, है, परंतु परामर्श में भी आश्रम अवगत होते ही ठीक है।, है अवगत होते हैं, परंतु उनकी स्मृति और आचार से तो प्रसिद्धि है प्रत्यक्ष श्रुति से प्रसिद्धि नहीं है अतः प्रत्यक्ष श्रुति के विरोध होने पर भी अनादरणीय होंगे अथवा अनाधिकारी विषय होंगे अर्थात अग्निहोत्र आदि कर्मों में अनाधिकारी लंगड़े होंगे परंतु अध्ययन इस प्रकार भी गों के साथ परामर्श किया गया है ऐसा ठीक है तो भी गृहस्थाश्रम के प्रति तो अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान होने से उसका अस्तित्व श्रुति प्रसिद्ध ही है इसलिए यह परामर्श तुत्यर्थक ही है विद्यार्थक नहीं है और वीरहा वा एशा जो का विरहासन बुझाना करता है वह देवों का वीरहा होता है। आचार्य आचार्य को अभिष्ट धन लाकर उसी की आज्ञा से स्त्री परिग्रह कर संतान परंपरा का उच्छेद न करे ना पुत्र से को लोक प्राप्त नहीं होता ऐसा सब पशु भी जानते हैं इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुति आश्रमांतर का प्रदर्शित करती है इसी प्रकार ये ने अरण्य में श्रद्धा और तप की उपासना करते हैं तपश्रद्धे जो तप और श्रद्धा का अरण्य में रहकर सेवन करते हैं यह देवयान मार्ग का उपदेश करते हैं आश्रमांतर का उपदेश नहीं है और तप एव द्वितीय तप ही द्वितीय धर्म है इत्यादि श्रुतियों में अन्य आश्रमों का कथन संदिग्ध है उसी प्रकार उसी आत्मलोक के अभिलाषी परिवराजक सब कर्मों का त्याग करते हैं यह आत्मलोक की है, है? परिव्राज्य विधि नहीं है परंतु ब्रह्मचर्या देव ब्रह्मचर्य से ही सन्यास ग्रहण करे इस प्रकार जा में यह स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष परिव्राज्य का विधान है यह ठीक है परंतु इस श्रुति के अपेक्षा किए बिना यह विचार है ऐसा समझना चाहिए सूत्र अनुष्ठयम् उन्नीस अठेय बाधारायण साम्युतेम्य श्रुते है बाधरायण का मत है कि अनुष्ठयम् संश्रम अठेय है साम्य श्रुते है क्योंकि त्रय धर्मस्कंधा इस प्रकार गृहस्थाश्रम के साथ संसाश्रम की भी समान परामर्श है सिद्धांति बाधारायण आचार्य का मत है कि अन्य आश्रम अनुष्ठेय है क्योंकि उसका है, आदि के अवश्य अनुष्ठेय होने से उसके विरोध से अन्य आश्रम की करने वाले को भी स्वीकार करना चाहिए ऐसा मानने वाले आचार्य बाधरायण निराकरण करते हैं किस से इससे, इससे किसती है साथ अन्य आश्रम की भी त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि समान परामर्श श्रुति देखी जाती है जैसे यहाँ अन्य श्रुति भी तीन गार्हस्थ का परामर्श किया गया है वैसे ही अन्य श्रुति में भेत अन्य आश्रम का भी परामर्श किया गया है ऐसा समझना चाहिए जैसे अन्य शास्त्र से ही प्राप्त निवित और प्राचीनावीत का उपवीत विधि परक वाक्यों में परामर्श होता है इसलिए अन्य आश्रम का गार्हस्थ के साथ अनुष्ठेयत्व तो समान है उसी प्रकार एथमेव इस आत्मलोक की इच्छा करने वाले सब कुछ त्याग कर चले जाते हैं इसका वेद के अनुवचन आदि के साथ सहोच्चारण है ये जो ये जो कि श्रद्धा और तप इन की उपासना करते हैं इसका पंचांग विद्या के साथ सहोच्चारण है और यह जो कहा गया है कि तप एव द्वितीय इत्यादि में अन्य आश्रम का विधान संदिग्ध है यह दोष नहीं है क्योंकि निश्चय कारण का सद्भाव है तयोधर्मस्कंधा इस प्रकार धर्मस्क है ऐसी की गई है बहुत से यज्ञ आदि धर्म उत्पत्ति जो जो तो से भिन्न होते हुए आश्रम से में नहीं किए जा सकते उनमें यज्ञादि लिंगक गृहस्थाश्रम यह एक धर्मस्कंध निर्दिष्ट है ब्रह्मचारी इस प्रकार स्पष्ट आश्रम का निर्देश है तपह यह भी तप कौनसा दूसरा धर्म स्कंध स्वीकार किया जाता है ये रण्ये इसमें रण्ये लिंग से श्रद्धा और तप से आश्रम का ज्ञान होता है इसलिए परामर्श में भी अन्य आश्रम है सूत्र बीसवाधर्वा धारणवत विधि वा धारणवत सूत्रार्थ वा अथवा विधि अन्य आश्रम की विधि माननी चाहिए धारणवत जैसे समिधम इत्यादि श्रुति में समिध धारण की विधि है अथवा यह अन्य आश्रम की विधि है केवल अनुवाद नहीं है परंतु विधित्व पर एक वाक्यता की प्रती का बाद होगा और यहाँ तीन धर्म स्कंध पुण्य फल वाले है और ब्रह्म संस्था अमृतत्व फल वाली है इस प्रकार यहाँ एक वाक्यता है यह ठीक है सिद्धांति परंतु यहाँ एक, एक वाक्यता की प्रती होने पर भी उन, उसका परित्याग कर अपूर्व होने से विधि ही स्वीकार करनी चाहिए इनकी नहीं देखी जाती। कारण का होने से गुणवाद कल्पना से एक वाक्यता की योजना नहीं हो सकती धारण के समान जैसे अधस्ता समिधा, में रखी हुई भविष्य के नीचे समिधा को धारण कर अनुद्रमण करे आहवनी याग्नि के समीप जाए क्योंकि उन देवताओं के लिए हविपूर्ण जुहू के ऊपर समिधा का धारण करता है इसमें नीचे धारण के साथ एक वाक्यता प्रतीत होने पर भी अपूर्व होने से ऊपर धारण का विधान किया जाता है अर्थात ऊपर धारण की विधि मानी जाती है जैसे कि विधि धारणे अपूर्वत्वात दैनिक भविष्य में जुहुस्त्रुवा ऊपर संविधा का धारण अपूर्व होने से विधि है इस प्रकार शेषरक्षण में कहा गया है वैसे ही यहां भी आश्रम की परामर्श श्रुति विधि ही है ऐसी कल्पना की जाती है यद्यपि यह अन्य आश्रम का परामर्श ही है तो भी ब्रह्मा सामर्थ्य से से रूप स्वीकार करने चाहिए और वह स्तुति क्या चार आश्रमों में चाहे जिस किसी आश्रम की है अथवा परिवराजक की ही है इसका विवेचन करना चाहिए यदि ब्रह्मचारी पर्यंत अनुवाद किए जाने वाले आश्रमों में भी भी हो हो तो चारों आश्रमों का भी समान रूप से हो जाने से जाने और अनाश्रमित्व अनाश्रमी न अनुपपत्ति होने से चारों आश्रमों में जो कोई ब्रह्म हो और यदि परिव्राजक का परामर्श न हो तो अवशिष्ट परिव्राजक ही ब्रह्म है ऐसा सिद्ध होगा उनमें वैखानस ग्राही तपह शब्द से परिवराजक का भी परामर्श होता है ऐसा कुछ लोग कहते हैं वह युक्त नहीं है क्योंकि गति के होने पर वानप्रस्थ के विशेषण से तप शब्द से परिवराजक का ग्रहण नहीं हो सकता जैसे यह ब्रह्मचारी और गृहस्थी अपने अपने असाधारण विशेषण से विशेषित होते हैं वैसे भिक्षु और वानप्रस्थ भी विशेषित हो यह युक्त है तप वानप्रस्थों का असाधारण धर्म है क्योंकि उनमें काया क्लेष प्रधान है तपह शब्देश आदि में रूढ़ है परंतु परिवराजक का इंद्रिय संयम आदि रूप धर्म तपह शब्द से नहीं कहा जाता और चार रूप से प्रसिद्ध आश्रमों का तीन रूप से अनुवाद अयुक्त है और यत्र ये यहाँ ये तीन पुण्यलोक के भागी है और एक अमृतत्व का भागी है इस प्रकार यहाँ भेद का व्यपदेश भी है और वानप्रस्थ और परिवराजक पृथक होने पर यह भेद व्यपदेश भी उपन्न होता है देवदत्त और यज्ञदत्त दत्व मंदबुद्धि है किंतु इन दोनों में से एक महाप्राग्ञ है ऐसा कभी नहीं होता परंतु ऐसा होता परंतु ऐसा तो होता है कि देवदत्त और यज्ञदत्त दत्त मंदबुद्धि है पर विष्णुमित्र मित्र महाप्राज्ञ है इसलिए पूर्वके तीन आश्रमी पुण्यलोक के भागी होते हैं और परिशिष्यमान परिव्राजक ही अमृतत्व का भागी होता है पूर्व पक्ष योग से प्रवृत्त होता हुआ ब्रह्म शब्द सब आश्रमों में संभव होता हुआ फिर परिवराजक में ही क्यों अवस्थित हो और रूढ़ी के स्वीकार होने पर केवल आश्रम से अमृतत्व की प्राप्ति होने से ज्ञान में अनर्थक प्रसंग होगा सिद्धांति इस पर कहते हैं ब्रह्म इस शब्द से ब्रह्म में परिसमाप्ति अन्य व्यापार रूपता ब्रह्मनिष्ठत्व कहा है भर तीनों आश्रमों में नहीं हो सकता क्योंकि अपने आश्रम में आश्रमित कर्मानुष्ठान न होने पर प्रत्यवाय का श्रवण है परंतु परिव्राजक में सब कर्मों का संन्यास होने से निमित्तक प्रत्यवाय पाप का संभव नहीं है शमदम और तो उस परिव्राजक का धर्म है वह ब्रह्मसंस्था का पोषक है विरोधी नहीं है क्योंकि शम आदि से सुदृढ़ ब्रह्मानुष्ठत्व ही उसका वाश्रम भीत कर्म है और यज्ञ आदि अन्य आश्रमों के कर्म है। वाश्रम भीत कर्म के कर्म कर्म उल्लंघन होने पर उनको प्रत्यवाय होता है क्योंकि, न्यास इति सन्यास ब्रह्मा है क्योंकि ब्रह्मा ही श्रुति, -श्रुति में श्रेष्ठ है इसलिए ब्रह्मा सन्यास ही श्रेष्ठ है ये जो तप है वे अल्प है संन्यास ही इन सबसे अधिक श्रेष्ठ है वेदांत विज्ञान जिन्होंने वेदांत जनित विज्ञान से अर्थ का अच्छी तरह निश्चय कर दिया है वे योग से यत्न करने वाले समस्त शुद्ध चित्त पुरुष ब्रह्म में देह त्याग करते समय परम अमर भाव को प्राप्त हो सब ओर से मुक्त हो जाते हैं इत्यादि श्रुतिया और तदबुद्ध तद्रूप में ब्रह्म हो बुद्धि वाले तद्रूप मन वाले तत्निष्ठा वाले और तत्परायण पुरुष परम गति को प्राप्त होते हैं इत्यादि स्मृतिया ब्रह्म में कर्म का अभाव दिखलाती है इससे परिवराजक को आश्रव मात्र से मोक्ष के प्राप्ति होने से ज्ञान में प्रसंग है यह दोष भी अवतरित नहीं होता। अपितु। इस प्रकार अन्य आश्रमों का परामर्श होने पर ब्रह्म संस्था रूप परिव्राज्य प्राप्त ही होना चाहिए अन्य आश्रम का विधान करने वाली जावाल श्रुति की अपेक्षा किए बिना ही आचार्य जयमेनी ने यह विचार प्रवृत्त किया है ब्रह्मचर्य परिसमाप्य ब्रह्मचर्य बली भाती समाप्त कर गृहस्थाश्रमी हो गृहस्थ होकर वानप्रस्थ हो वानप्रस्थ होकर परिवराजक हो अथवा इसके विपरीत ब्रह्मचर्य से, से अथवास्थ से ही परिवराजक हो इस प्रकार अन्य सन्यास आश्रम की प्रत्यक्ष विधि श्रुति विद्यमान है यह श्रुति अनकृत विषयक नहीं कही जा सकती क्योंकि यह अविशेष श्रुति है अथ पुनरव व्रति व्रति अथवा अव्रति स्नातक अथवा स्नातक नष्ट हुई अग्नि वाला विधुर वहित वा पुरुष से कर्म में का पृथक विधान है और परिभ्राज्य परिपाक द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार का अंग होने से अनधिकृत विषय नहीं है उसे अथ परिव्राड़ वर्ण रहित वस्त्र मुंडी परिग्रहित रहित परिग्रह रहित पवित्र द्रोह रहित भिक्षा करने वाला परिवराजक ब्रह्म के लिए समर्थ होता है यह श्रुति दिखलाती है इसलिए उर्धवरेताओं के आश्रम सिद्ध है और विद्या का उध्वरेताओं के लिए विधान होने से विद्या में स्वातंत्र्य सिद्ध है। अधिकरण तीसरा स्तुति मात्राधिकरण सूत्र इक्कीस सूत्र इक्कीस स्तुति स्तुतिमात्र चेन्ना पूर्वत्वात् स्तुति पूर्व स्तुतिमात्र उपादना चेतना अपूर्व उगीत आदि उपासनाओं में शूय स एष स्तुति स्तुतिमात्र केवल स्तुति स्तुतिमात्र है उपादानाद क्योंकि उदीधथ आदि कर्मा का ग्रहण है इति चेन्ना ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है अपूर्व क्योंकि मे अपूर्व है अतः उनका विधान है यह जो ओंकार है वह संपूर्ण भूतादि रसों में रसतम उत्कृष्ट परमात्मा का प्रतीक होने से परम परमात्मा के समान उपास्य होने से परमात्मा के स्थान के योग्य यह उद्गीत पृथ्वी आदि रसों में आठवा है ये वर्गम निर्ग्नि यह पृथ्वी और रुक है और साम अग्नि है अर्थात रुक में पृथ्वी दृष्टि और साम में अग्नि दृष्टि करनी चाहिए अयम बाबलोक है।, है जो यह पृथ्वी है इस प्रकार की श्रुतिया क्या उद्घीत आदि की स्तुति के लिए है अथवा उपासना विधि के लिए है ऐसा संचय होने पर स्तुति के लिए है यह युक्त है क्योंकि उदगीत आदि कर्मांगों को लेकर इनका श्रवण है जैसे यमेव यह पृथ्वी जुहू है आदित्य कर्म पुरोडाश है और स्वर्गलोक भी ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है ऐसाकार कहते हैं इन श्रुतियों का केवल स्थिति मात्र प्रयोजन मानना युक्त नहीं है क्योंकि वे अपूर्व है इन श्रुतियों को विध्यथक होने पर अपूर्व अर्थ का विधान होता है इनको स्तुत्यर्थक मानने पर तो अनर्थक ही होगी क्योंकि विध्यर्थक शब्द के वाक्यशेषत्व को प्राप्त होने वाली स्तुति उपयुक्त होती है ऐसा विधिनामे वाक्यवाद विधियों के स्थावक रूप से विधिवाक्यों के साथ एक वाक्यता होने से अर्थवाद वाक्यों की सार्थकता होती है इस सूत्र में कहा गया है परंतु अन्य स्थल में विहित उद्गी आदि अन्य प्रदेश में पठित यह स्तुति वाक्य शिष्यत्व को न प्राप्त होती हुई अनर्थक ही होगी जुहु यह पृथ्वी ही जुहू है इत्यादि तो विधि की सन, में कहा गया है यह लक्षण है इसलिए इस प्रकार की श्रुतिया विधि के लिए ही है सूत्र बाविशा भाव शब्दाच भाव शब्दाच सूत्रार्थ और उद्गीतम उपासित इत्यादि विधि वाक्य के होने से तो एश इत्यादि श्रुति वाक्य विधि पर उपासित तो उदीत की उपासना करने चाहिए सोमोपासित तो उपासना करने चाहिए हम अस्मृति विद्यात मैं उक्त हूँ ऐसा ऐसा ध्यान करे इत्यादि स्पष्ट रूप से विधिश्रुतियां सुनी जाती है वे केवल स्तुति प्रयोजन वाली मानने पर बाधित होंगी और कुर्यात क्रियत करे, किया जाए, करना चाहिए हो हो, और पांचवा सब वेदों में यह यह निश्चित है। है। इस प्रकार यह न्याय की स्मृति लिंग आदि का अर्थ विधि है ऐसा मान, मानते हुए वे इस प्रकार स्मरण करते हैं और प्रत्येक करण में आप वही जो विद्वान आप ती विशिष्ट इस उद्गीत अक्षर की उपासना करता है वह यजमान की संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है वा क्योंकि यह उद्घाटक कामना संबंधी आगान के उद्गान से उन कामनाओं को संपन्न करने में समर्थ होता है कलपनते हास उस उपासक के प्रति ऊर्धव और अधोमुख लोक भोग्य से उपस्थित होते हैं इत्यादि फलों का श्रवण कराया जाता है उससे भी उद्गी आदिश्रुतिया उपासना का विधान करने के लिए अधिकरण अकथ पारिप्लवाधिकेईस चौबीस सूत्र तेईस पारिप्लवाई चैन विशेषित्वा पारिप्लवा चैतन विशेषित्वा इत्यादि ख्याल नाम कर्म के अंग है ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है विशेषित्व क्योंकि पारिप्लवक्षित इस प्रकार श्रुति में विशेषित की गई है यह प्रसिद्ध है कि याज्ञवल की, या की मैत्रेय का पुत्र इंद्र के प्रिय स्थान स्वर्ग प्रियमय पौत्र जनश्रुति की संतान परंपरा में उत्पन्न एवं उसके पुत्र पौत्र श्रद्धा पूर्वक देने वाला एवं बहुत दान करने वाला था और उसके यहाँ भोजनाथियों के लिए बहुत सा अन्न पकाया जाता था इत्यादि वेदांत पठित आख्यानों में संचय होता है की क्या ये आख्यान पारिप्लव के प्रयोग के लिए है अथवा सन्निहित विद्या की प्रतिपत्ति के लिए है ये आख्यान है, क्योंकि समान है और आख्यान का प्रयोग परिप्लव में विहित है उससे वेदांत वक् में मंत्र देवस्था के समान प्रयोग का शेष होने से विद्या प्रधान नहीं है सिद्धांति ऐसा यदि कहो तो यह युक्त नहीं है किस इससे की विशेषित होने से कारण कि पारिप्लव तो पारीप्लव कहे ऐसा उपक्रम कर मधुर्व मधुर राजा विवस्वान का पुत्र राजा मनु इत्यादि कितने ही आख्यान श्रुति में विशेषित किए जाते हैं यदि आख्यानत्व समान धर्म से सब आख्यानों का ज्ञान हो तो पारिप्लवाचक्षित पारि तो यह विशेषण निष्पद ही होगा इसलिए आखंड श्रुतियाल नहीं है सूत्र तथा पर तथा च एक वाक्य तो बंधनात् सूत्रार्थ जो और तथा वैसे ही विद्या के लिए है एक, एक वाक्य बंधना तो सन्निहित विद्या के साथ एक का उपपत्ति है। आख्यानों के पारिप्लवारक न होने पर उनकी सन्निहित विद्या प्रतिपादन की उपयोगिता ही बत है क्योंकि एक वाक्यता का संबंध उपबंध उपत्ति है कारण कि उसी प्रकार तत्त प्रदेश में सन्निधि विद्याओं के साथ तत्त आख्यानों की रीति उत्पन्न करने में उपयोग से और ज्ञान सौकर्य से उपाय से एक वाक्यता देखी जाती है प्रिंट खराब है मैत्रीय ब्राह्मण में तो आत्मा माँ हरिद्रष्टव्या हे मैत्रेयी आत्मा का दर्शन करना चाहिए इत्यादि विद्या के साथ आख्यानों की एक वक्यता देखी जाती है ब्राह्मण में भी प्राणी प्रज्ञात्मा मैं प्रज्ञात्मा प्राण हूं इत्यादि विद्या के साथ एक वाक्यता देखी जाती है और जानश्रुति ही संवर्ग वायु ही संवर्ग है इत्यादि विद्या के एक वाक्यता देखने में आती है जैसे आत्मनो उस प्रजापति ने होम के लिए वपा हृदय के तर्क भाग का उद्धारण किया इत्यादि कर्मश्रुति में स्थित आख्यान विधि की स्तुति के लिए वैसे ही प्रकरण में समझना चाहिए इससे ये नहीं है। इस भाषाथ में कुछ शब्द ठीक से नहीं आए हैं अधिकरण पांचवा अग्निधनाकरण सूत्र पचीस्व अतनाद्यनपेक्षा अतएव अग्निंदना अग्निधनाद्यनपेक्षा एव एतव एव का हेतु ने अग्निंदना अग्निधनम आदि की अपेक्षा नहीं करती होता है यद्यपि यह पुरुषार्थ अधिकरण व्यवहित दुरस्थ है तो भी संभव होने से सूत्रस्थ अतः शब्द से उसका परामर्श किया जाता है अतएव विद्या को मोक्ष का हेतु होने से ही अग्नि ईंधन आदि आश्रम कर्म द्वारा अपने फल सिद्धि में अपेक्षितव्य नहीं है इस प्रकार आद्य अधिकरण के फल की अधिक कहने की इच्छा से उपसंहार करते हैं अधिकरण छवापेक्षा अधिकरण सूत्र छब्बीस और सत्ताइस सूत्र 26 व सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते श्रुते सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुते सर्वापेक्षा च यज्ञ अश्वत्त सूत्रार्थ विद्या अपनी उत्पत्ति में सर्वापेक्षा सभी आश्रम कर्मों की अपेक्षा करती है यज्ञादिश्रुते है क्योंकि विदिशंती यज्ञन इत्यादिश्रुति से यज्ञ आदि में ज्ञानोत्पत्ति हेतुता प्रतिपादित है अश्वत्त जैसे अश्वोग्यता वश रथ में जोता जाता है हल में नहीं वैसे ही कर्मभी भी योग्यतावश ज्ञानपत्ति में अपेक्षित है मोक्ष में नहीं अब यह विचार किया जाता है कि क्या विद्या को आश्रमविहित कर्मों की बिल्कुल अपेक्षा नहीं है अथवा कुछ अपेक्षा है उसमें अग्निंधन यज्ञादि आश्रम कर्मों की विद्या को अपने फलसिद्धि में अपेक्षा नहीं है इस प्रकार अत्यंत अन प्राप्त होने पर यह कहते हैं सर्वापेक्षा जो विद्या सर्व आश्रम कर्मो की अपेक्षा करती है उसे अत्यंत अन अपेक्षा नहीं है परंतु यह तो विरुद्ध वचन है कि विद्या आश्रम कर्मो की अपेक्षा करती है और अपेक्षा नहीं करती विरुद्ध नहीं है ऐसा हम कहते हैं क्योंकि उत्पन्न हुई विद्या फल सिद्धि के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करती किंतु अपनी उत्पत्ति के लिए तो अपेक्षा करती है किससे इससे कि इसमें यज्ञादि श्रुति है जैसे कि तमे तम उस आत्मा को ब्राह्मण यज्ञ दान और निष्काम तपके द्वारा जानने की इच्छा करे यह श्रुति यज्ञ आदि को विद्या की साधन रूप से दिखलाती है और विविध दिशा के संबंध से इन यज्ञ आदि में विद्या की उत्पत्ति के प्रति साधनत्व तो निश्चित किया जाता है अथ अब लोक में जिसे यज्ञ परम पुरुषार्थ का साधन कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है इसमें विद्या के साधन बुद्ध ब्रह्मचर्य की यज्ञ आदि द्वारा होने से यज्ञ आदि भी विद्या के लिए साधन है ऐसा सूचित होता है सर्वे वेदा, सब वेद जिस वर्णन करते हैं समस्त तो की जिसकी प्राप्ति के लिए कहते हैं जिसकी इच्छा से मुक्षुजन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उस पद को मैं तुमसे संक्षेप से कहता हूँ इत्यादि श्रुति आश्रम कर्मो में विद्या के प्रति साधन भाव सूचित करती है और कषाय पंक्ति ही। कर्म राग द्वेष आदि पाप के निवृत्ति करने वाले हैं ज्ञान तो परम गति मोक्ष का साधन है कर्मों से पाप का नाश होने पर तदनंतर ज्ञान प्रवृत्त होता है भी अश्व के समान यह योग्यता विषय दृष्टान्त है जैसे योग्यतावश अश्व हल खींचने में नियुक्त नहीं किया जाता है किन्तु रथ खींचने में तो नियुक्त किया जाता है वैसे आश्रम कर्म विद्या से फल सिद्धि में अपेक्षित नहीं किंतु उसीकी उत्पत्ति में तो अपेक्षित है सूत्र सही स्म शमदमाुपे सै तथा तो तद्दे तदंगत मशनुषेयवा शमदमाद्युपेत सैत् तदंग तदंग ते तदंगयत तदंगत अवश्याय सूत्र यद्यपि विविध सी इत्यादि में वर्तमान काल का प्रयोग होने से विधि नहीं है तथापि तो भी ब्रह्म विद्या के अभिलाशी को शमदमाद्युपेत सै शमदम आदि से युक्त होना चाहिए क्योंकि तदंगतया विद्या के अंग रूप से, है। से आदि का विधान है और विहित होने के कारण अवश्य अनुष्ठेयवात वे अवश्य अनुष्ठेय है भाष्यार्थ यदि कोई ऐसा माने कि यज्ञ आदि में विद्या के प्रति साधना भाव उचित नहीं है क्योंकि विधि का अभाव है यज्ञ विविधिशंति यज्ञ द्वारा जानने की इच्छा करे इस प्रकार के श्रुति अनुवाद रूप है अतः वह विद्या है की विधि परक नहीं है यह ऐसी महाभागा विद्या है कि लोग उसे यज्ञ आदि से प्राप्त करना चाहते हैं यद्यपि ऐसा है तथापि ब्रह्म विद्यार्थी को शम आदि से युक्त होना चाहिए क्योंकि तस्मादेव विच्छात अतः इस प्रकार जानने वाला शांत दांत उपर ति आदि समाहित होकर आत्मा में कार्य करण संघात में ही आत्मा को देखता है इस प्रकार शमदम आदि का विद्या के प्रति साधन रूप से विधान है और होने से है। परंतु यहां पर भी युक्त कर अनुभव करता है यह वर्तमान काल का प्रयोग उपलब्ध होता है विधि उपलब्ध नहीं होती हम कहते हैं कि ऐसा नहीं क्योंकि तस्माद इस श्रुतिस्थ पद से प्रकृत ब्रह्म विद्या ही प्रशंसा ग्रहण किए जाने से यह प्रतीत होता होती है और वाले तो इस प्रकार स्पष्ट रूप माध्यम दिन की अपेक्षा अपेक्षा होनी चाहिए क्योंकि यज्ञ आदि शुति है परंतु यह कहा गया है कि यज्ञ आदि से जानने की इच्छा करते हैं इसमें विधि उपलब्ध नहीं होती ठीक कहा गया है तथापि संयोग संबंध के अपूर्व होने से विधि की कल्पना की जाती है क्योंकि यज्ञ आदि का विविधि के साथ यह संबंध पहले किसी अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है जिससे उसका अनुवाद माना जाए। पूषा इससे पूषा देवता के उद्देश्य से भली भांति पृष्ठभाग करना चाहिए क्योंकि वह दांत से रहित है इत्यादि अश्रुत विधि वाक्यों में अपूर्व होने से विधि की कल्पना कर पूजा संबंधी भीषण पृष्ठभाग विकृति याग जानना चाहिए कारण की प्रकृति में उसका विधान नहीं है इत्यादि विचार पूर्व मीमांसा शास्त्र में प्रवृत्त किया गया है और उसी प्रकार विधिवा इस सूत्र में सूत्रकार ने कहा है भगवद्गीता आदि स्मृतियों में भी फल अनुसंधान के बिना अनुष्ठित यज्ञ आदि कर्म मोक्ष के लिए ज्ञान के साधन होते हैं ऐसा विस्तार से कहा गया है इसलिए आश्रम के अनुसार यज्ञादि और क्षम आदि सब आश्रम कर्म विद्या के उत्पत्ति में अपेक्षितव्य है उसमें भी एवं एवंबित ऐसा जानने वाला इस प्रकार विद्या के साथ संबंध होने से क्षम आदि विद्या के अंतरंग साधन है और विविधिशा के संबंध से यज्ञ आदि कर्म और भी बहिरंग साधन है ऐसा भेद समझना चाहिए पहला भाग समाप्त